शिव वाईवी संहिता संहिताब उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन विशुद्ध के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्र जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए इसके बाद वहां फूल बिखेरे अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाए फिर कवच मंत्र होम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें वहां सब और कुछ बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य सिद्धि करें प्रोक्षणी पात्र अर्घ पात्र वाद्य पात्र और आत्मीय पात्र इन चारों का प्रक्षालन प्रोक्षण और वीक्षण करके उनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें पंचरत्न चांदी सोना गंध पुष्प अक्षत अच्छा आदि तथा तो फल पल्लव और कुछ ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य है स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मरोग्य पुष्प आदि छोड़ें। पाद्य पात्र में खश और चंदन छोड़ना चाहिए आचमनी पात्र में विशेषतः जायफल कंकोल कपूर शहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए इलायची सभी पात्रों में ढालने की वस्तु है कपूर चंदन कुशाग्रभाग अक्षत जव धान तिल घी सरसों फूल और भस्म इन सबको अर्घ पात्र में छोड़ना चाहिए कुश फूल जव धान सहिजन तमाल और भस्म इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए थर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आविष्टित करें तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धैन मुद्रा दिखाए पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखें और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ आदि दें। तत्पश्चात मंडल के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष भोज्य आदि के क्रम से विधिपूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें उनके अंग कांति सुवर्ण में पर्वत के समान है समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं मस्तक पर बाल चंद्र का मुकुट सुशोभित होता है उनकी मूर्ति सौम्य है वे तीन नेत्र और चार भुजाओं से युक्त हैं उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल दूसरे में मृगी तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेत है उनके मुख्य क्रांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है मुख्य वानर के सदृश है द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुय है जो मरुद गणों की कन्या है वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहाँ से हटा दे तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखे फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करे इससे मंत्र की शुद्धि होती है ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वक निर्माल अर्पित करे तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें उनके रूप पर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं जिनके अंग कांति उज्ज्वल है वे पांच फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए ये जान पड़ते हैं अनंत के ऊपर भद्रासन है जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है वे चारों पाएँ क्रमशः धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रूप है धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है ज्ञान नामक पाया नैत्य कोण में है और उसका रंग लाल है वैराग्य वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है अर्थात अधर्म पूर्व में अज्ञान दक्षिण में अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है इनके अंग राजा वर्षमणि के समान है ऐसी भावना करनी चाहिए इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के आठ दल हैं वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं वे मनोन मई आदि शक्तियां ही बीज है अपर वैराग्य कर्णिका है शिव स्वरूप ज्ञान नाल है शिव धर्म कंद है कर्णिका के ऊपर तीन मंडल चंद्रमंडल सूर्यमंडल और वन्यमंडल है और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है इन सब आसनों के ऊपर विचित्र से आच्छादित एक सुंदर दिव्य आसन की कल्पना करें जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अन्तर आवाहन स्थापन संधन निरीक्षण एवं नमस्कार करें, इन सब के पृथक पृथक मुद्राए बांध कर दोनों हाथों की अंजली बनाकर अनामिका अंगुली के मूल पर्व पर अंगूठे को लगा रख देना आवाहन मुद्रा है इस आवाहन मुद्रा को अधोमुख कर दिया जाए तो वह स्थापन मुद्रा हो जाती है यदि मिट्टी के भीतर अंगूठे को डाल दिया जाए और दोनों हाथों की मुट्ठी से युक्त कर दी जाए तो वह संोधन मुद्रा कही गई है दोनों मुट्ठियों को तार उत्तान कर देने पर सम्मुखीकरण नामक मुद्रा होती है इसी को यहाँ निरीक्षण नाम से कहा गया है शरीर को दंड की भांति देवता के सामने डाल देना मुख को नीचे की ओर रखना और दोनों हाथों को देवता की ओर फैला देना साष्टांग प्रणाम की इस क्रिया को ही जहाँ नमस्कार मुद्रा कहा गया है